जड़ चेतन मग जीव घने रे जय चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा सब रोगु यह बड़ी बात भरत के नाही सुमिरत जिन ही राम मन माही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 भर तु राम प्रिय मुनि लघु भ्राता कस नो मगु मंगल दाता सिद्ध साधु मुनि असि कहि भरत ही, ही निरखिहर सोही अलहि देखि प्रभाव सुरे सही सोचो जग भल भल ही पोच कहु पोचो कहे प्रभु सोए राम ही भेटन आसन सेज फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे सब भल तब भला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 मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है उसने गुरु बृहस्पति जैसे कहा हे hey प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ही न हो रामी बातर नो श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है इसलिए कुछ छल ढूंढ इसका उपाय कीजिए गुरु सुर सुर गुरु मुस्कान बचन सुनत सुर गुरु बिनु लोचन जाने मायापति सेवक सन माया कर तो उलट परी हो सुरे सर घुनाथ निज परि साहि न इंद्र की वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कराए उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा हे देवराज माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी हे देवराज श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो दे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते जो अपराध भगत कर करे, करे राम रोष पावक सो जर लोक इतिहास यह महिमा जा नहीं दुर्भाषा भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप जय पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं सारा जगत श्री राम को जपता है वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा मानहु मनहुन रघुबर परलोक दुख दिन दिन शोक समाज हे देवराज रकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी, भी न लाइए ऐसा करने से लोक में अपयस और परलोक में दुख होगा और शोक का साम, सा, सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा